ध्यात्मरामण युद्धकांड दर्ग सीताध्यान महाग्रहण ग्रस्ज ने विमोक्ष महाधरेदा सत्मधन द्वा सुखी या वन राम शिताशिलखा लंकाम ताम हे राजन आपको सीता नामक एक प्रबल ग्रह ने ग्रस्त लिया है इससे आपका छुटकारा इस तरह नहीं हो सकता अब आप उसे सत्कार पूर्वक बहुत से धन के साथ श्री रामचंद्र जी को लौटा दीजिए और सिख्यु हो जाइए जब तक श्री रामचंद्र जी के तीक्षण लंका में व्याप्त होकर राक्षसों के सिर नहीं काटते तब तक ही उचित है कि आप उन्हें जानकी जी को सौंप दे महाभला हरिंद्र तुल्यान द्रष्ट योधि लंका समाक्रम्य विनाशयंति न देवराज न मृत्यु पातालोकन संप्रविट नख और दाठों से ही लड़ने वाले सिंह के समान महाबलवान वे पर्वताकार वानरगण जब तक लंका में फैलकर उसे नष्ट भ्रष्ट नहीं करते तभी तक आप सीता जी को जल्दी से जल्दी श्री रघुनाथ जी को सौंप दीजिए नहीं तो भले ही इंद्र और शंकर भी आपकी रक्षा करें अथवा देवराज इंद्र और मृत्यु भी आपको गोद में लेकर बचाएं, या आप पाताल में भी घुस जाएं, तो भी राम से आप जीवित नहीं बच सकते सुबंभितम पवित्रम च विभीषण वच प्रतिजग्राहने वासो विभीषण के इस शुभ हितकर और पवित्र वचनों को दुष्ट रावण ने इसी इसी प्रकार प्रकार ग्रहण ग्रहण नहीं नहीं किसी नहीं किया जैसे मरने वाला पुरुष औसत ग्रहण नहीं करता कालेनोदि दैत्यो विभेषण मथा मदत्त गई पुष्टांगो मदत्त वसन्नपि मीपे वसन्नपी सदीपचरेश ममकि मित्र भाव जातु जात्र संशयः बल्कि यह दुष्ट दैत्य काल की प्रेरणा से विभीषण से इस प्रकार कहने लगा देखो यह मेरे ही दिए हुए भोगों से पुष्ट होकर और मेरे ही पास रहकर भी मुझ अपने हितकर्ता के ही विरुद्ध चलता है निस्संदेह यह मित्र रूप से मेरा शत्रु ही प्रकट हुआ है श्री राम जय राम जय जै जय राम श्री राम आध्यात्म रामायण युद्ध कांड द्वितीय द्वितयसर्ग सीता सिराजन महाग्रहेण ग्रस्सीजन चे विमो तब सत्म दिराबा सुखी भवन रामस्य से मुखा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 समाक्रम्य सामक्रम्य विनाशयति तेव्रुतगुप्त मैता जीवन्न रेण विभोक्षसे गुप्ता सुरेन्द्र शंकर न देवराज गृत्यो पातालोकन संप्रविष्ट नख औदार्टो से ही लड़ने वाले सिंह के समान महाबलवान वे पर्वताकार वानरगण जब तक लंका में फैल कर उसे नष्ट भ्रष्ट नहीं करते तभी तक आप सीता जी को जल्दी से जल्दी श्री रघुनाथ जी को सौंप दीजिए नहीं तो भले ही इंद्र और शंकर भी आपकी रक्षा करे अथवा देवराज इंद्र और मृत्यु भी आपको गोद में लेकर बचाए या आप पाताल में भी घुस जाए तो भी राम से आप जीवित न बच सकते नहीं बच सकते शुभम हृत पवित्रम च विभीषण वजह प्रतिजग्राहो मृाव कालोदिभीषण ब्रवीत मदत्भोगे पुष्टांगो मीपे वसन्नपी प्रतीप्माचरेश नववाहितिण जातो मित्रभाव विभीषण के इन शुभ हित कर और पवित्र वचनों को दुष्ट रावण ने इसी प्रकार ग्रहण नहीं किया जैसे मरने वाला पुरुष औसत ग्रहण नहीं करता बल्कि वह दुष्ट दैत्य काल की प्रेरणा से विभीषण से इस प्रकार करने लगा देखो यह मेरे ही दिए हुए भोगों से पुष्ट होकर और मेरे ही पास रहकर भी मुझ अपने हितकर्ता के ही विरुद्ध चलता है निसंदेह यह मृत मित्र रूप से मेरा शत्रु ही प्रकट हुआ है विनाशम संगतिर्मे नभिकाक्षती नाम ज्ञात सदा एव क्षणा इस अनार्य और कृतज्ञ का मेरे साथ रहना ठीक नहीं है प्रायः यह देखने में आता है कि जाति वाले अपने ही जाति भाइयों के नाश की सदा इच्छा किया करते हैं यदि कोई और राक्षस ऐसा एक भी वाक्य कहता तो मैं उसे उसी क्षण मार डालता अरे नीच तू राक्षस कुल में अत्यंत अरम है, है। तुझे मुक्ता उत्पात समावध्या चतुर्भि मंत्री साधम रावण के इस प्रकार कटु वचन कहने पर महावरी विभिषण हाथ में गदा लेकर सभा से उड़े और अपने चार मंत्रियों के साथ आकाश में स्थित होकर अत्यंत क्रोध में भरकर रामर से दस्य्रावण सिक्ोपी तथा जेषो भ्राता समह सह कालो राघवेण जाशरथाए काली सीता जाता जनकनंदनी भूमे भूमिभारापन मैं तुम्हारे हित की बात कहने वाला हूँ फिर भी तुम मुझे धिक्कारते हो तथा मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा नाश न हो क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो अतः पिता के समान हो तुम्हारा काल रघुनाथ जी के रूप से महाराज दशरथ के घर में प्रकट हो गया है और महाशक्ति काली सीता नाम से जनक जी की पुत्री हुई है ये दोनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही यहाँ आए हैं तेन प्रेरित नृणोशि हिम मम श्रीराम प्रकृति साक्षा परि भैरंदूता संसि नामेदन तमल यनाकार दुखे स्वेको महानल दृति भेदे न्ञान चक्षुषा पंचकोशाभेदेन तन्मय वो नीलपीता निर्मला फटको यथा उन्हीं की प्रेरणा से तुम मेरा हितकर वचन नहीं सुनते भगवान राम सर्वदा साक्षात प्रकृति से परे है वे प्राणियों के बाहर भीतर सर्वत्र समान भाव से स्थित हैं और नित्य निर्मल होते हुए भी नाम रूप आदि भेद से विभिन्न से भासते हैं जिस प्रकार अज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में एक ही महाग्नि नाना प्रकार के वृक्षों में उनके आकार भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है अथवा जैसे शुद्ध मणि नील पितादि रंगों की सन्निधि मात्र से ही नील पीत आदि वर्णों वाली प्रतीत होती है वैसे ही पंचकोश आदि के भेद से आत्मा तद्रूप सा भासता है सित्य मुक्त मणबिंब काल प्रधानम पुरुषो व्यक्त चेती चतुर्वित प्रधान पुरुषाभ्यागृष्ण त्यज काल रूपे नुकल वे श्री भगवान ही नित्य मुक्त होकर भी अपनी माया के गुणों में प्रतिबिंबित होकर काल प्रधान पुरुष और अव्यक्त इन चार प्रकार के नामों से कहे जाते हैं वे अजन्मा होकर भी प्रधान और पुरुष रूप से संपूर्ण जगत की रचना करते हैं और अविनाशी होकर भी काल रूप से जगत का संघ करते हैं काल रूपे रूपे भगवान राम रूपी प्रार्थी दंड कथमया सत्य संकल्प ईश्वर वे ही काल रूपी भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना से आपका वध करने के लिए माया से राम रूप होकर यहाँ आए हैं ईश्वर सत्य संकल्प है इसलिए वे अपनी प्रतिज्ञा को अन्यथा कैसे कर सकते हैं हनिष्यम रा दृष्टुम राण रावण राम सत्कुल तथोच्छाघव मैया ते सुखी भू राम आपको पुत्र सेना और और सहित मारेंगे। रावण मैं राम द्वारा और आपका होता नहीं देख सकता। अतः मैं रघुनाथ जी के पास जाता हूँ मेरे चले जाने पर आप आनंद पूर्वक अपने महल में बहुत समय तक भोग भोगना। भोगनाषण रावण भाक्य विसिज्यम सपरिक्षर गृह राम सेवापूर्ण मानस इस प्रकार संतुष्ट चित्त विभीषण रावण के कठोर कठोर भाषण से एक क्षण में ही समस्त सामग्री के सहित अपने घर को छोड़कर भगवान राम के चरण कमलों की सेवा की कामना से उनके पास चले गए ये श्रीमद्द महेश्वर संवाद युद्धकांडे द्वितय सर्ग